नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं नए बुर्ज हाइपर लोकल सोशल ऐप के नए अपडेट के बारे में इस नए अपडेट में ऐप के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण सुधार किए गए हैं अगर आप नए बुर्ज ऐप का इस्तेमाल करते हैं तो यह अपडेट आपके लिए काफी उपयोगी साबित हो सकता है सबसे पहले बात करते हैं टाइम डिस्प्ले और ऐप स्टेट इशूज की पहले कुछ यूजर्स को ऐप में समय सही तरीके से दिखाई नहीं देता था यह ऐप की स्थिति सही तरीके से अपडेट नहीं होती थी अब नए अपडेट में इन समस्याओं को ठीक कर दिया गया है जिससे ऐप पहले से ज्यादा स्मूथ तरीके से काम करेगा अब बात करते हैं अब जब आप किसी पोस्ट या मैसेज पर रिएक्शन देंगे तो आपको स्मूथ और आकर्षक एनिमेशन दिखाई देंगे इसके अलावा पोस्ट क्रिएशन और अपलोड लाइबिलिटी को भी बेहतर किया गया है पहले कभी कभी पोस्ट अपलोड करते समय समस्या आ जाती थी लेकिन अब इस फीचर को सुधार दिया गया है ताकि यूजर्स आसानी से अपनी पोस्ट शेयर कर सके इसके साथ ही सजेस्टेड फ्रेंड्स और क्वेश्चन पोल्स के यूजर अब, अब जब भी आप किसी बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको बेहतर फीडबैक मिलेगा जिसे ऐप इस्तेमाल करना ज्यादा आधुनिक और स्मूद महसूस होगा इसके अलावा ऑडियो इश्यूज और अकाउंट स्विचिंग प्रॉब्लम को भी ठीक किया गया है अब ऑडियो कंटेंट सुनना और अकाउंट बदलना पहले से ज्यादा आसान हो गया है और आखिर में इस अपडेट में कई छोटे माइनस छोटे बग्स को फिक्स किया गया है और ऐप की परफॉर्मेंस को बेहतर बनाया गया है जिससे नेबर्स ऐप पहले से ज्यादा तेज और स्थिर हो गया है तो कुल मिलाकर नेबर्स ऐप का ये नया अपडेट यूजर्स के अनुभव को बेहतर बनाने की दिशा में एक अच्छा कदम है धन्यवाद